ममता हर सिषादर बहुताई पर सुख देख जरन स्वय्छाए उष्ट दुष्टता मन कुटिलाए अहंकार यति दुखद ड मह कपट मदमान तृष्णा उदर वृद्ध यति भारी त्रिविद ई सना तरुण तिजारी जर मर विवेका कह लगी कहो कुरोग ममता दाद है ईर्ष्या दाह खुजली है हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है गलगंड कंठमाला या घेंघा आदि रोग है पराए सुख को देख जो जलन होती है वही क्षय है दुष्टता और मन की कुटुलता ही कोड़ है अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गाठ का रोग है दंभ, कपट मद और मान नहरुआ नसों का रोग है तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है तीन प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी है मस्तर और अविवेक दो प्रकार के जर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहा तक कहू एक व्याधि बस नर मे असाधि बहु व्याधि ही संतत जीव कहू सो कि मिल है समाधि ने धर्म आचार तप जान जग जपदान भे सज पुन्य कोटिन नहीं रोग जा जान एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं ऐसी दशा में वह समाधि शांत को कैसे प्राप्त करे नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते सकल जीव जग रोगी शोक भय प्रीति मानस रोग कछुक मैं गाए अही सबके लख बिरल न पाए जाने तेज कछु पापी नाच न पावि जन परितापी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 को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षण अवश्य ही कुछ क्षण अवश्य ही हो जाते हैं अवश्य हो जाते हैं परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित होते हैं तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है राम कृपा नास यही भाति बनय संजोग सदगुरु वैद्य बचन संजम यहन जहन विषय आशा रघुपति भगत सजीवन मोरी अनुपान श्रद्धा मति पूरी यही विधि भलि स्न साही ना ततन कोटि नही जाही यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो विषयों की आशा न करे यही संयम परहेज हो श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है इस प्रकार संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते जानिय, जानिय मन गोसाई जब बल जातेमत छुधा नित नए विषय आस दुर्बल ता गये ज्ञान जल जब सुनाये शिव नारद जय मुनि ब्रह्म विचार बेद हे गुसाई मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए उत्तम बुद्ध रूपी भूख नित नहीं बढ़ती रहे और विषयों की रूपी दुर्बलता मिट जाए इस प्रकार सब रोगों से छूट कर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है शिवजी, ब्रह्माजी, सुखदेवजी, जी, ब्रह्मा जी सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण हो, हो निपुण जो मुनि है सब करिय राम पद पंकज ने हाम पुराण सब ग्रंथ कहा रघुपति भगत बिना सुख नाही कमठ पीठ जा बरु बारा बंधा सुत बरु काहु मारा फूलही बहु बहुविध फूला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 आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे परंतु श्रीहरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता अंधकार सावे राम विमुख जीव सुख पावे इमते अनल होई सुख पावन मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए खरगोश के सिर पर भले ही सिंह निकल आवे अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता बर से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाए परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता बारी हो ये बहु। बा, बारी सिकताते तेल, बिनु बारीहर भजन न सिद्धांत तेल बस कही करवीण जल को मचने से भले ही खी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता यह सिद्धांत अटल है प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुक्ष बना सकते हैं ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को भसते हैं न विश्चित अन्य भजंते